जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को अगर रात कहो रेंगे जो तुमको बात कहेंगे दोस्तों नमस्कार हमने एक बात कही में आज फिर आपका स्वागत है और खुशी हो रही है कि आज धीरे धीरे करके चौरासी कदम आगे बढ़ चुके हैं यानी चौरासी हफ्ते बीत चुके हैं इस छोटी सी बात को शुरू किए हुए और मुझे लगता है कि शायद हम सोवा भी पहुंचे जाएंगे क्या करेंगे सौ एपिसोड पूरे करने के बाद इस पर चर्चा होगी आपके सुझाव चाहिए होंगे कि आखिरकार ये सौ एपिसोड कहां रखे जाएं कहीं इकट्ठे किए जाएं क्या मगर छोड़िए ये बातें बाद में अब मैंने आपसे कहा ना खुशी हो रही है तो अब सवाल ये उठता है कि ये खुशी हो क्यों रही है खुशी अपनी वजह से हो रही है या आपकी वजह से हो रही है कि आप सुन रहे हैं तो अब सवाल उठता है कि क्या मेरी खुशी आपके ऊपर उसका दारोमदार है यानी अगर आप खुश होंगे आप सुनेंगे तो मुझे खुशी होगी आप नहीं सुनेंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी या आ, मैं पूरी तरह से आप पर ही निर्भर हूं कि अगर आप चाहें तो खुश होकर मुझे यानी सुन के मुझे खुश कर सकते हैं या आप चाहें तो नहीं सुन के मुझे खुश नहीं भी कर सकते हैं मगर आप ऐसा क्यों करेंगे हां तो आज मैं जो बात करने वाला हूं वो इसी के ऊपर है हम सबों ने बचपन में एक खेल देखा है कठपुतरी का खेल कठपुत्री के खेल में होता आप सब जानते हैं होता यह है कि डोर किसी और के हाथ में होती है मगर पर्दे पर मंच पर सामने जो आता है वो कोई और होता है बहुत ही मशहूर और मरूफ राजेश खन्ना साहब ने डायलॉग लिखा है ना मतलब डायलॉग बोला है ना लिखा तो न मालूम किसने है उन्होंने कहा ना हजूर वाला या जहां पना हम सब इस दुनिया में कठपुतलियां हैं ऊपर वाले के हाथों में जिसकी डोर है और जैसे वो नचाता है हम नाचते रहते हैं अब राजेश खन्ना साहब ने कहा तो भाई बात तो बहुत बड़ी कही उन्होंने और शायद हम लोगों के लिए सोचने का एक बहुत ही अच्छा मसाला भी दे गए और सच बात तो यह है कि उन्होंने जो ये बात कही ये बहुत से लोग बहुत तरह से बार बार कह चुके हैं और अब अगर जो बात कठपुतली पर ही चल निकली है तो चलिए आज कठपुतली की ही बातें करते हैं हम सब यानी हम सब मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूं मैं सॉरी मैं आपके बारे में उसमें अभी नहीं कुछ जोड़ रहा हूं मगर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने कुछ लोगों से तो ये भी सुना है कि हम भगवान के हाथ में कठपुतली बने रहना चाहते हैं यानी भगवान ऊपर वाला जो है वो हमें कठपुतली की तरह नचाता रहे और हम उस तरह नाचते रहना चाहते हैं हम चाहते नहीं कि हम उसमें अपना कुछ कोई चीज ऐड करें यानी हम अपना कुछ ऐड सब नहीं करें तो लोग कुछ लोग इसमें खुश रहते मेरे को लगता है मैं चौपाई वगैरह तो नहीं बोल सकता हूं मगर रामचरित मानस में भी कहीं पर इस तरह की बात कही गई है शायद वो है ना हुई है सोई जो राम रची रखा ऐसा करके जो जहां पर कहा गया है वहां पर शायद मनुष्य को कठपुत्री यह बना दिया है कि जो राम जी ने रच के रख दिया बस वही होके रहेगा तो भाई अगर वही होकर रहेगा तो फिर हमारी फ्री विल कहां गई वो फ्री विल मतलब हम अपने मन से कुछ करें ये बात कहां चली गई हम अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकते जो राम ने लिख दिया हम वो कर रहे हैं तो साहब अब ये भी एक सवाल है चाहते ये है कि भाई हुई है सोई जो राम रची राखा यह बात जान रखी है मगर करना चाहते हैं अपने मन की ये तो भगवान और इंसान के बीच जो कठपुतली और कठपुतली नचाने वाले का खेल है उसका एक जिक्र हो गया यहां पर आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी में तो अक्सर यह देखा है कि हम बहुत से प्रयास करते रहते हैं कोशिशें करते रहते हैं चाहते हैं कुछ कोई चीज होने की या कोई चीज ना होने की मगर कभी ना कभी ऐसा जरूर हो जाता है कि जो आप नहीं चाहते वही होता है क्यों क्योंकि आ, उस, उस होने या नहीं होने में आपका कोई जोर नहीं होता वह एक इतफाक है और इसका एक मैं आपको बढ़िया उदाहरण सिर्फ यह बता सकता हूं कि जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब कहीं ना कहीं से कुछ इतने इतनी जरूरतें थी कि जिनके बारे में समझ नहीं आ रहा था कि वो जरूरतें पूरी कैसे होंगी और विश्वास करिए कि कहीं ना कहीं से ऐसा कोई ना कोई सहारा मिल गया कि वो जरूरतें पूरी हो गई और काम चल गया तो वहां पर फिर वही बात ख्याल आई कि भाई आपने चाहे जो जो भी कोशिश की हो या नहीं की हो वो उस वक्त यानी जब आपने चाहा था उस वक्त तो काम नहीं आई परंतु तो किसी और वक्त उस कोशिश का नतीजा आपको मिल गया तो ये भी हो सकता है मैं यहां पर ऐसा भाग्यवादिता के बारे में बात करने के लिए आया नहीं था मेरा उद्देश्य था जब मैंने कठपुतली शब्द का इस्तेमाल किया मेरा उद्देश्य सिर्फ यह था कि हम सब अपनी जिंदगी में एक ना एक ऐसे पात्र को पाते हैं जो या तो किसी दूसरे के हाथों में कठपुतली बन जाता है या बनना चाहता है अब कठपुतली का क्या है देखिए एक तो वो वाली कठपुतली होती है जिसके डोर दूसरे के हाथ में होती है और वो चलाता है मगर अब जब आदमी खुद अपनी फ्री विल से कठपुतली बनता है या बना दिया जाता है तो उस वक्त क्या होता है उस वक्त होता यह है कि हम दूसरे के की नजरें देखते हैं यानी कि दूसरा हमसे क्या उम्मीद कर रहा है हम इस उम्मीद के, के आधार पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं जैसे साहब क्या कहेंगे तो अब साहब क्या कहेंगे इसका मतलब यह हो गया कि मेरे करने या नहीं करने के लिए साहब का ख्याल मेरे दिल में आ गया तो मैं साहब के हाथ की कठपुतली बन गया अब अगर जो साहब कहेंगे तो मैं करूंगा साहब नहीं कहेंगे तो मैं नहीं करूंगा देखिए आधिकारिक क्षेत्र में यानी कि जब आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है कि आपको कठपुतली जैसा बनना पड़ता है कभी कभार उम्मीद है उम्मीद आपसे यह की जाती है मगर क्या सचमुच में हमारा इतना पढ़ना लिखना तर्क शक्ति का होना इन सबका मतलब यह है कि हमें कठपुतली हो जाना है मैं तो साहब इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा इसमें शक है कि मैं ऐसा ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझको मगर ऐसा हो जाता है यहां पर आपको एक छोटी सी कहानी अपनी जिंदगी की बताता हूं कि कैसे लोग आपको कठपुतली बनाने की कोशिश करते हैं और आप कोशिश करके उस कठपुतली पने से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं यह किस्सा बात उस जमाने की है जब हम मुजफ्फरपुर में काम किया करते थे मुजफ्फरपुर रीजनल ऑफिस में स्टेट बैंक के मैं मैंने पहले बताया है ना कि मैं स्टेट बैंक में काम करता था तो मेरा सारा कहानी किस्सा जो है वो मेरी जिंदगी का वो स्टेट बैंक से ही बहुत कुछ निकलता है तो सर स्टेट बैंक में मुजफ्फरपुर रीजनल ऑफिस में काम करते थे और जैसा कि उस जमाने का नियम था मैं आज का नियम तो नहीं जानता मगर उस जमाने का नियम यह था कि जो भी मुजफ्फरपुर में काम करता था उसका सपना यह होता था कि भैया पटना पहुंच जाओ हमारा सपनों का शहर ही पटना था और उस जमाने में मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए गंगा पार करनी पड़ती गंगा तो आज भी पार करनी पड़ती है मगर आज गंगा पार करने के लिए एक पुल बना हुआ है तो आप पुल पे चढ़ के गंगा पार कर लेते उस जमाने में पुल पे नहीं चढ़ते थे साहब स्टीमर पे चलते थे यानी नाव से गंगा पार होती थी तो वो सचमुच में भव सागर पार करने जैसा होता था दो स्टीमर चलते थे एक रेलवे का स्टीमर होता था और एक बच्चा बाबू का स्टीमर होता था तो साहब कभी किस्मत हुई तो रेलवे का स्टीमर मिल गया कभी किस्मत हुई तो बच्चा बाबू का स्टीमर मिल गया मगर पटना जाना है तो स्टीमर पे चढ़ के जाना और स्टीमर कहां से मिलता था मुजफ्फरपुर से नहीं मिलता था स्टीमर मिलता था घाट से यानी कि पहले जा घाट से तो अब पहले आप मुजफ्फरपुर से पहले जा घाट आते थे वो भी एक मेरे ख्याल से दो ढाई घंटे का रास्ता था और फिर पहले जा घाट से जहाज में बैठ के यानी कि वो जो बड़ी वाली स्टीम बोट होती थी उसमें बैठ करके महेंद्रू घाट जाते थे वो पटना का था वो महेंद्रू घाट शहर के बीचों बीच में था तो खैर मैं बता ही रहा था कि हम लोगों का सपना जितने लोग भी मुजफ्फरपुर में काम करते थे उनका सपना यह था कि पटना पहुंच जाए साहब एक रोज एक विंडफॉल हुआ विंडफॉल यह हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक में कंप्यूटरीकरण होने लगा कंप्यूटरीकरण का मतलब यह था कि यह हुआ कि कुछ कंप्यूटर लगाए जाएंगे और उस उन कंप्यूटरों के लिए प्रोग्रामर्स की जरूरत है तो यह कहा गया कि साहब प्रोग्रामर्स इन हाउस लिए जाएंगे यानी कि जो लोग बैंक के अंदर काम कर रहे हैं उन्हीं में से प्रोग्रामर लिए जाएंगे तो उन प्रोग्रामर्स को लेने के लिए एक डिमांड रेज की गई कोई उस वक्त कोई जनरल मैनेजर साहब थे उन्होंने कहा कि साहब इसके लिए एक टेस्ट होना चाहिए और उसमें प्रोग्रामर्स चूंकि बहुत जूनियर पोजिशन होती है तो इसलिए उसके लिए जिनकी दो चार साल की नौकरी हो वो लोग और जो स्केल वन में हो और जिनके पास कि कुछ साइंस का बैकग्राउंड शायद उस वक्त उन्होंने कुछ एबीसी, बीएससी ऐसा कुछ मांगा था कुछ साइंस का बैकग्राउंड हो और उनको एक टेस्ट में बैठाया जाएगा मगर उसके लिए जरूरी यह था उन्होंने कहा कि उसका रिकमेंडेशन जो है वो रीजनल ऑफिस से आएगा यानी जो सीआरएम साहब उस जमाने में होते थे वो रिकमेंडेशन देंगे तो साहब हो गया कि भाई ठीक है हम सब लोग जितने लोग रीजनल ऑफिस में थे उस वक्त जस्ट कंफर्म हुए जो पी वगैरह थे उन्होंने और कुछ और यंग ऑफिसर्स ने अपने नाम डलवा दिए तो हमारे एक घनिष्ठ मित्र थे उस वक्त कार्मिक विभाग यानी पर्सनल सेक्शन में अब चलिए उनका नाम मान लेते हैं राय साहब तो राय साहब जो थे उन्होंने अपना नाम भी डाला उसमें और हम लोगों का नाम भी डाला और कुछ और जो ब्रांच के मतलब जो रीजनल ऑफिस के नहीं थे बाहर भी थे उनके भी कुछ लोगों के नाम डाल दिए कुछ शायद फोन वोन करके पूछा था और ऐसा करके उनके नाम डाल दिए तो साहब एक 16-17 आदमियों की लिस्ट हम साहब के यानी सीआरएम साहब उस समय जो थे उनके पास गई और एक, आद, एक बंदा एलएचओ से आया था उस लिस्ट को कलेक्ट करने के लिए क्योंकि बहुत जल्दी का मामला था और टेस्ट वेस्ट कराने थे तो वो आ गया था साहब जब वो पहुंचा वहां पर तो सीआरएम साहब ने मना कर दिया नहीं मैं किसी का नाम नहीं भेजूंगा तो हमारे मित्र जो राय साहब थे वो थोड़े मतलब थोड़े खड़ी बात करने वाले थे हालांकि वो थे तो उस वक्त बहुत जूनियर ऑफिस है मगर वो सीआरएम साहब के पास चले गए उन्होंने कहा साहब आप क्यों नहीं भेजेंगे तो सीआरएम साहब ने कहा कि भाई ये तो मैं, मैं अपने मेरे सारे अच्छे लड़के अगर वहीं चले जाएंगे तो मैं अपना रीजनल ऑफिस कैसे चलाऊंगा उन्होंने कहा साहब इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप अपना ऑफिस चलाने के लिए उन लड़कों का भविष्य खराब कर देंगे सी साहब ने कहा कि नहीं नहीं भविष्य भविष्य नहीं मैं मैं नहीं करूंगा राय साहब ने आपके बाहर हम लोग को बता दिया साहब हम लोग को पता चल गया अब देखिए यहां कठपुतली का खेल शुरू हो चुका है यानी कि सी साहब ने हम लोगों को कठपुतली की तरह अपना काम कराने के लिए हमारा नाम भेजने से इनकार कर दिया मगर राय साहब ने चूंकि भाई उनका भी नाम जाना था तो राय साहब ने बाहर आके हम लोग को बताया कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो रहा है हम सब लोगों का नाम कट जाएगा पटना जाने का मौका भी हाथ से चला जाएगा अच्छा हम लोग सब लोग बिहार के बाहर के लोग थे तो हम लोगों की तमन्ना पटना में रह करके ये थी कि हम अपने घर से आराम से आ जा सकेंगे ये भी मतलब एक कई तमन्नाओं में एक तमन्ना यह भी थी तो साहब वहां पर पहुंचे हम लोग और हम लोग सी साहब के कमरे में घुस गए आठ दस लोग बारह जितने भी थे शायद सी साहब ने कहा कि बताइए क्या बात है आप लोग का नाम क्यों भेजूं मैं इसमें बोले कि ये तो टाइपिस्ट की नौकरी है आप लोग सब लोग सीनियर अफसर हो गए हम लोग को समझ नहीं आया यार कि कल तक तो हम लोग जूनियर अफसर कहलाते थे आज हम लोग सीनियर अफसर कहलाने लगे सी साहब ने कहा कि नहीं नहीं यारे आप लोग टाइपिस्ट का काम क्यों करना चाहते हैं तो हम ने कहा कि नहीं साहब टाइपिस्ट का नहीं ये बड़ा मतलब टेढ़ा तकनीकी काम है और कंप्यूटर का तो जमाना आने वाला है देखिए ये बात सन बयासी तिरासी की है तो हम लोगों ने कहा कि साहब जमाना कंप्यूटर का आने वाला है और अगर हम लोग कंप्यूटर में पीछे रह जाएंगे तो ये हम लोग को मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का खैर वो चेयर साहब जो थे वो माने नहीं मगर अब चूंकि हम लोग का नंबर इतना ज्यादा था और हमारे एक रीजनल मैनेजर साहब जो थे उन्होंने हम लोगों की तरफ से जाके कुछ पैरवी लगाई कुछ हमारे राय साहब ने उनको समझाया तो उससे वो मान गए और साहब उन्होंने हम लोगों का नाम किसी तरह से भेज दिया मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता था यहां पर कि कठपुतली का खेल हर जगह चलता रहता है वहां पर वो हमें अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे मगर वही दूसरी हाल होता है जब हम किसी स्टेज पर हम खुद चाहते हैं कि हम दूसरे की कठपुत्री बन जाए वो कैसे हम चाहते हैं वो ऐसे चाहते हैं कि साहब क्या चाहता है हम उसके हिसाब से काम करने लगते हैं तो साहब कहे या ना कहे उसके पहले ही हम उसको बता हम काम करने उस तरह से करने लगते हैं तो क्या हुआ हमने अपने करने के तरीके को छोड़ दिया और हम साहब के हाथ की कठपुतरी बन गए तो यह एक और तरीका हो सकता है अब यहां पर जब सवाल यह आ गया तो एक और भी इसका एक तीसरा एस्पेक्ट भी है तीसरा एस्पेक्ट यह है कि आप काम करिए मत करिए मगर आप खुश तभी होंगे जब अगले की मन मर्जी होगी अब इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी खुशी की कुंजी दूसरे के हाथ में दे दी यह खुशी की कुंजी क्या होती है खुशी की कुंजी यह होती है कि जब मैं जब दूसरा व्यक्ति खुश हो होगा मतलब कोई ऐसा काम करेगा जिससे कि मुझे लगेगा कि वो खुश हुआ तो मैं खुश हो जाऊंगा और अगर मुझको लगा नहीं कि वो नाराज वो खुश नहीं हुआ तो मैं भी खुश नहीं हो पाऊंगा अब यहां पर आपको इसका एक उदाहरण बता देता हूं उदाहरण यह है कि बचपन में हम लोग अक्सर माता पिता की आंखों की तरफ देखते रहते थे क्यों देखते रहते थे कि मैं कुछ करने जा रहा हूं तो उनकी नजरों में क्या है वह खुश हैं या नहीं खुश हैं और अगर वो खुश हैं तो मुझे लगता था काम हो गया ठीक है मैं वो काम करूंगा और अगर वो खुश नहीं हैं तो मैं वो काम नहीं करता था तो अब क्या हो गया कि मेरा काम करना या नहीं करना उनकी खुशी पर डिपेंडेंट हो गया इसी तरह से जब हम लोग ब्रांच में काम करते थे तो उस वक्त जूनियर अफसर थे और साहब रीजनल मैनेजर साहब जो थे वो बड़ी चीज होते थे तो अक्सर ब्रांच मैनेजर लोग बातें क्या किया करते थे कि रीजनल मैनेजर साहब अगर जो फलाना रिटर्न पांच दिन जल्दी पहुंच जाएगा तो खुश हो जाएंगे और पांच दिन देर से पहुंचेगा तो नाराज मैं उदाहरण दे रहा हूं रिटर्न कभी पांच दिन पहले नहीं पहुंचता तो हम लोग कोशिश क्या करते थे कि भाई जिस चीज से वो खुश हो जाए रीजनल मैनेजर साहब अगर आपने फलाना बजट पा लिया तो वो खुश हो जाएंगे तो आप उस वो काम कर देते थे अब आज के जमाने में तो मैं सुनता हूं कि रीजनल मैनेजर साहब शाखा के बजट के से उतने खुश नहीं होते जितना कि वो लाइफ इंश्योरेंस का बजट और जनरल इंश्योरेंस के बजट से खुश होते हैं मगर छोड़िए वो बातें फिर कभी बाद में अभी फिलहाल तो यह है कि उस वक्त खुशी यानी आपकी खुशी की कुंजी उनके हाथ में थी हम लोग साहब क्या होता था कि ये बातों में क्या चलता था साहब आज शाम को बड़े खुश निकले थे ऑफिस से तो इसका मतलब यह है कि साहब का मूड अच्छा था आज मेरी पी रिपोर्ट पहुंची थी तो हो सकता है कि साहब वो पी रिपोर्ट देख के खुश हुए हमें पता नहीं कि पी रिपोर्ट देखी भी थी कि नहीं देखी मगर वो खुशी की चर्चा होती रहती थी आपने अक्सर सुना होगा कि लोगबाग जब किसी से मिलने जाते हैं तो बाहर उसके पीए से पूछते हैं कि भाई आज साहब का मूड कैसा है तो साहब का मूड कैसा है वो इसलिए नहीं पूछते कि उनको साहब के मूड की चिंता होती है उनको ये चिंता होती है कि जब मैं अंदर पहुंचूंगा तो अगर साहब का मूड अच्छा होगा तो साहब मुझसे खुशी से बात करेंगे मूड खराब होगा तो डांटेंगे तो भाई वो डांटना और खुश रहना ये आपने अब आपको क्या असर होना है वो अलग बात है आप पे डांट का असर क्या पड़ेगा कि आप उदास हो जाएंगे आप पे उनके खुश रहने का असर क्या पड़ेगा कि आप खुश हो जाएंगे अगर जो ऐसा होना है तो बस समझ लीजिए आपने अपनी कुंजी दे दी अब कुंजी नहीं देने का भी उदाहरण है हमारे एक मित्र हैं। मान लीजिए उनका नाम जो है श्रीवास्तव जी मान लेते हैं तो अब श्रीवास्तव जी एक बार उनकी मतलब वो बहुत माहिर व्यक्ति हैं। वो अपनी कुंजी जल्दी दूसरों के हाथ में देते ही नहीं हम लोग थोड़े कमजोर हैं हम लोग अक्सर अपनी कुंजी दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि भाई अगर जो फलाने दिन साहब खुश हो गए तो हम भी खुश हो गए साहब नाराज हो गए तो हम भी दुखी हो गए तो उनका क्या था कि वो अपनी कुंजी नहीं देते थे किसी को तो श्रीवास्तव जी को वो एक शाखा में काम कर रहे थे और साहब कुछ हो गई गलती तो उनको उनके साहब ने बुलाया बुलाया और शायद उनको डांटना शुरू किया जो भी कहा हो कि आप निकम्मे हैं फलाना है जो कुछ इस तरह की कुछ बातें कही तो ये अपना खड़े होकर सुनते रहे तो अब देखिए अब वो जो सामने वाला जो डांट रहा था वो ये उम्मीद कर रहा था कि ये कुछ बोलेंगे अगर ये कुछ बोलते तो वो उसके आगे कुछ कहता मगर भाई इन्होंने कुछ बोला नहीं ये पूरी बात सुन ली चुपचाप तो अभी तो कुंजी लेना देना हुआ ही नहीं जब इन्होंने पूरी बात सुन ली तो उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई इनकी तरफ देखा और गर्दन उठा इनको देख के पूछा कि भाई क्या तो इन्होंने पूछा कि सर आपने जो कहना था कह लिया या अभी कुछ बाकी बस आप अब उस आदमी की कुंजी इनके हाथ में आ गई श्रीवास्तव जी के हाथ में वो गुस्से से पागल हो गया और श्रीवास्तव जी का उद्देश्य पूरा हो गया कि भैया बुलाया मुझे डांटने को था यानी कि मुझे तुम दुखी करना चाहते थे उल्टे दुखी तुम हो गए और श्रीवास्तव जी से वो अपना मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले आए तो अब इन्होंने क्या किया इन्होंने अपनी चाभी दूसरे के हाथ में नहीं दी तो ये कठपुतली नहीं बने मगर अगला जो आपको कठपुतली बनाना चाहता था वो कठपुतली बन गया आपने देखा होगा अक्सर अरे वो लड़के लड़की के प्रेम संबंधों में अक्सर एक दूसरे को कठपुतली बनाने की कोशिश होती रहती है और अक्सर तो बेचारे हमारे बेवकूफ मित्र जो हैं वो कठपुतली बन भी जाते नहीं, नहीं मैं बेवकूफ इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपके लिए कुछ कह रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि आम तौर पर कुछ लोगों में कठपुतली बनाने की महारत होती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठपुतली बनना चाहते हैं अब साहब मैं आपको यह तो मैंने एक छोटे लाइटर वेन में बात किया मगर अब एक बात आपसे बताऊं कभी कभी कठपुतली बनना कठपुतली बनना नहीं मतलब कठपुतली बनने का नाटक भी किया जाता है मैं आपको इसके बारे में एक चलिए आपसे सच बता देता हूं कि यह मैं अपने खुद के बारे में बता रहा हूं मैं ये नाटक किया करता था वो नाटक क्या होता है कि आप सामने वाले का उद्देश्य समझ लीजिए कि भैया वो कठपुत्री बनाना चाहता है तो कठपुत्री बनाने में आपको आपसे क्या चाहता है वो तो साहब मैं केंद्रीय कार्यालय में नया नया गया था और मुझे ये समझ में आ गया था कि यहां पर जो उच्चाधिकारी लोग हैं देखिए मैं तो स्केल चार का जूनियर मोस्ट अफसर था यानी कि वो अपने विभाग में जब मैं पहुंचा था तो मैं स्केल चार में जस्ट प्रमोट हुआ था और उस विभाग में पुराने सीनियर स्केल चार लोग स्केल पांच लोग थे और एक हमारे डी थे जो स्केल छह थे और एक सी थे जो शायद स्केल सात आठ आठ होते हैं शायद वो थे तो मतलब इतने बड़े बड़े अधिकारी और पुराने लोग बैठे हुए थे तो मुझको एक बात खाली समझ में आई उस वक्त तो बहुत मतलब आज भी बुद्धि बहुत महीन नहीं है मगर उस वक्त ज्यादा ही मोटी बुद्धि थी तो मुझे यह समझ में आया कि देखो भाई यहां पर इन सब लोगों का उद्देश्य यह है कि आप इनसे डरे रहिए तो साहब अगर आप डरे या ना डरे क्योंकि भाई डरे किस बात से अरे यार पक्की नौकरी है विजिलेंस डिपार्टमेंट पर जब काम करने लगे थे तो यह समझ में आ गया था कि भैया नौकरी मिलना जितना मुश्किल है नौकरी जाना उससे ज्यादा मुश्किल है तो नौकरी कहीं जा तो सकती नहीं और केंद्रीय कार्यालय में कोई भी ऐसा कर्मचारी या अधिकारी नहीं था जिसका इतना बूता हो कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे सिवा आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में सौ के बजाय निन्यानवे नंबर देने के बल्कि निन्यानवे नंबर देने में भी उसको डर ये लगता था कि इस बंदे को पता चल जाएगा तो मेरी मतलब मुझे बुरा कहा जाएगा तो वो चाहे जितना आपसे नाराज होता था देता आपको सौ में सौ ही था खैर तो हम साहब हमको पता चल गया था कि भैया यहां पर साहब लोगों का बस उद्देश्य सिर्फ यह है कि आप उनसे डरे नहीं तो हम क्या करते थे हम वहां पहुंचे और हम भैया पहला दिन से पहले दिन से तो नहीं मगर पहले महीने से हमने क्या शुरू कर दिया कि जब भी साहब लोग के पास जाते थे तो ऐसा नाटक करते थे कि मानो हम बहुत डरे हुए और अपना डर जो था अंदर नहीं रखते थे अपना डर दिखाते थे तो दिखाने का नतीजा क्या होता था कि मुझको ख्याल है एक आध बार हमारे एक सीनियर मित्र थे उन्होंने कहा कि सीवीओ पूछ रहे थे कि आखिरकार ये रवि श्रीवास्तव हमसे इतना डरता क्यों है तो उनको खैर मेरा रहस्य मालूम था मगर वो अच्छे मित्र थे हमारे उन्होंने वो रहस्य खोला नहीं उन्होंने कहा साहब आप इतने सीनियर अफसर हैं और ये बेचारे अभी वहां से सर्कल से आए हैं तो इनके लिए ये आप इतने बड़े अफसर हैं कि वो इसलिए आपसे डरते हैं भले अरे भाई उसको समझाओ इतना डरने की जरूरत नहीं है मगर खैर हमारा उद्देश्य तो पूरा हो गया तो अब चूंकि हम इतना डरते थे तो वो हमें अब उनको डराने की जरूरत नहीं पड़ती थी हम तो बेवजह डरा करते थे हम डरने ड्रामा करते थे अक्सर जब साहब के पास जाए वो कहे बैठ जाओ तो हम कुर्सी पे एकदम आगे खिसक के बैठ जाते थे कि बस मानो अब बस अब टिक गए हैं आपने कहा कि बैठ जाओ तो हम टिक गए हम उसके आगे नहीं बढ़े तो यहां पर क्या था कि हम वो वो हमको कठपुतली बनाना चाहते थे हमने उनको कठपुत्री बना दिया देखिए मैं ये कोई शिक्षा नहीं दे रहा मगर मैं यह बता रहा हूं कि कठपुतली बनना या बनाना यह दोनों ही अपने आप में एक कृत्य है मतलब इट इज एन एक्ट एक्टिविटी और यह एक्टिविटी कॉन्शियसली होनी चाहिए आप जानबूझकर कठपुतली बन जाएं एक्सेप्ट आप जानबूझकर कठपुतली बना ले वो भी स्वीकार है मगर अनजाने में कठपुतली नहीं बनना है अरे भाई वो शुरू में उन्होंने कहा जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे तो यार बात तो वही करेंगे मगर जानबूझ के करेंगे बिना अनजाने में ये नहीं हो कि तुमको जो पसंद है वो सोच लिया और वही करते करने लगे वैसा नहीं होगा तो साहब कठपुतली बनना बनाना कठपुतली बने रहना कठपुतली नहीं बने रहना इसके उदाहरण अनेक मिल जाएंगे बहुत से उदाहरण मिलेंगे मगर मैं अपने जीवन में देख लिया कि कठपुतली बनना या बनाना एक कॉन्शियस एक्ट होना चाहिए और अगर वो कॉन्शियस एक्ट है तो आपके हाथ में कंट्रोल है और नहीं है तो भैया ये कंट्रोल कहीं और चला गया हम हम लोग यही कह सकते हैं कि देखिए जिंदगी का बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है और अनुभव भी शायद हम सबके पास काफी अनुभव है इकट्ठा है उस अनुभव का इस्तेमाल करना नहीं करना यह भी हमारे हाथ में है मैं अपने हिसाब से तो उस अनुभव का इस्तेमाल सिर्फ इस तरह से करता हूं कि मैं उस अनुभव को हम सबके साथ साझा करता हूं और उसके बाद उस साझा अनुभव का लाभ बहुत से लोग उठा सकते हैं तो अब यहां पर मैं इस अनुभव का लाभ यह उठाता हूं कि अक्सर अब घरेलू जीवन में भी मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूं मुझे यह समझ में आ जाता है कि कहां पर घरवाली जो है वो आपको कटपुतरी बनाना चाहती है। तो भैया बन जाता हूं कटपुतली जानबूझकर कभी कभी पहले जमाने में अड़ जाया करता था कि नहीं कहे भैया तुम्हारी आ, मतलब तु, तु, तु, तुम्हारे बात तुम्हारी बताई बात पर क्यों चलूंगा मगर अब नहीं देखिए करूंगा वही जो मेरे मन में हो मगर उसको ये संतोष तो दे देना पड़ता है ना कि भाई आपने कहा था इसलिए मैं कर सकता हूं तो इतने से उस वक्त की परेशानी तो निकल गई अब आप करिए मत करिए ये तो आपके हाथ में है तो साहब आज की कठपुतली का किस्सा कठपुत्री की कहानी और कठपुतली बनना नहीं बनना यहीं पर बंद करता हूं आपने मेरी बात सुन ली मैं इसके लिए आपका आभारी हूं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद है और नमस्कार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 वो पसंद वही बात कहेंगे